सांकर भाष्यार्थ अध्याय ब्राह्मण बृहजारण्यकोपनिषद शांक अध्यायचार ब्राह्मणचार तस्तः स्वातंत्रुवन परसख्याभ्या विशिष्ट पुण्योपचयच्च पर प्रम कर्तव्य इति यधेय तो दुश्चरिताचोपर मण मण न ही तत्लेक्य किंचि संपादय कर्मण स्वातंत्र पुण्यो वै पापेन कर्मण एतस्य एकजन उपदेश नहि तद्विहितो ह्यन सोपमोपयसाखोपनिषद प्रवृत्ता नी तद्दिपायान सनम मुक्ति आतंकीनर्थसोपमोपयस्तत्रोप निषिद्ध विपाए यत्नपरव्य भकरणाथ अतः परलोक की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु पुरुषों को उस समय स्वातंत्र प्राप्त करने के लिए प्रमादहीन होकर निरंतर योग धर्मों का सेवन विवेक का अभ्यास और विशेष रूप से पुण्य का संचय करना चाहिए संपूर्ण शास्त्रों के विधेय अर्थ, अर्थ का आतरण करना चाहिए तथा दुष्कर्म से दूर रहना चाहिए किन्तु उस उत्क्रांति के समय कुछ भी संपादन नहीं नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म द्वारा ले जाए जाते हुए जीव की स्वतंत्रता रहती। इस विषय में पुण्य कर्म से पुरुष पुण्यवान होता है और पाप कर्म से पापी ऐसा ऊपर कहा जा चुका है इस अनर्थ की निवृत्ति का उपाय बताने के लिए ही समस्त साखाओं की उपनिषदें प्रवृत्त हुई है उनके विधान किए हुए उपाय के निरंतर सेवन के बिना इस अनर्थ को निवृत्ति का कोई और उपाय नहीं है अतः इस उपनिषद विहित उपाय के अनुष्ठान में ही प्रयत्न करते रहना चाहिए यही इस प्रकरण का तात्पर्य है सकटवत समृत संभार याति उत्सर्जन याुक्त किन परलोकाय यत् भुंते शरीराद्यारंभकम् च यत् तत्किम् तम परोकाय गम विद्याकर्मी विद्या चर्मच् विद्या चा चा विद्या विहता अविहिता चुनाति तथा कर्म विहि प्रतिषिद्ध अत समरभे सम्य गंवात भेत, अन्वे अनुगछता पूर्व प्रज्ञा च पूर्वाभूत विषया प्रज्ञा अतीत कर्म फलासने ऊपर यह कहा गया कि गाड़ी के समान जिसने बोझ धारण किया हुआ है वह जीव शब्द करता हुआ जाता है किंतु गाड़ीवान के राह खर्च के समान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 तथा अविहित और अप्रतिषिध कर्म ही कर्म है ये विद्या और कर्म सम्यक अर्थात अनुसरण करते हैं तथा पूर्व प्रज्ञा पूर्वानुभ संबंधी प्रज्ञा अर्थात अतीत कर्म फलानुभव की वासना भी साथ जाता है सा वासना अपूर्व कर्मारंभे कर्म विपाके चांगम भवती तेनाव वप्यन्भते नी तया वसनया बिना कर्म फलम चोप भोक्तुम सकते व्यस्ते भवति से नणम्भ्य प्रवित्तानां कौशलद्रिया पूर्वासना प्रवृत्ता पिंद्रियाभ्यासमतरेण कौशल मुपद्य दृश्यते चाँचि कसुचि क्रियासु लक्षणासु विनय विनयेहाभ्यास जन्मत कौशलम कौशल का सूची द्यंत सौकर्यसुयुक्ता स्व्यकौशल कथा विषयोपोस स्वभावत एक कौशला कौशल तदश्त पूर्व तेन प्रज्ञा वा न फिर वह वासना ही अपूर्व कर्म के आरंभ और कर्म विपाक में अंग होती है अतः यह भी उसके साथ जाती है उस वासना के बिना यह कर्म करने और उसका फल भोगने में समर्थ नहीं होता क्योंकि जिस विषय का अभ्यास नहीं होता उसमें इंद्रियों की कुशलता भी नहीं होती यहाँ पूर्वानुभव की वासना से प्रवृत्त हुई इंद्रियों की बिना अभ्यास के कुशलता होनी संभव है यह बात देखी ही जाती है कि किन्ही पुरुषों की चित्रकला आदि के समान क्रियाओं में भी बिना अभ्यास के जन्म से ही कुशलता होती है और किन्हीं किन्हीं की अत्यंत सुगम क्रियाओं में भी कुशलता नहीं होती जैसे विषयों विषयोपभोग में भी किन्हीं की स्वभावता ही कुशलता या अकुशलता देखी जाती है सो so, यह सब पूर्व प्रज्ञा के उद्बुद्ध और अनुबुद्ध होने के कारण ही होती है इसलिए पूर्व प्रज्ञा के बिना किसी को भी कर्म या उसके फलोपभोग में प्रवृत्ति होनी संभव नहीं है तस्मादिक संभार स्थानीय परलोक पथ्यधनम विद्या कर्म पूर्व यस्माद् विद्या विद्याकर्मी पूर्व प्रज्ञा चेहांतर प्रतिपोग साधन तस्माद् विद्या कर्मादि शुभमे सामचरे यथेष देह शातामिति प्रकरणाथ अतः गाड़ीवान के राह खर्च की सामग्री के समान ये विद्या कर्म और पूर्व नामक तीन पदार्थ ही परलोक के मार्ग की भोजन सामग्री है क्योंकि विद्या कर्म और पूर्व ये देहांतर की प्राप्ति और उपभोग के साधन हैं, इसलिए शुभ विद्या और कर्मादि का ही आचरण करें, जिससे कि अभिष्ट देह की प्राप्ति और उपभोग हो यही इस प्रकरण का तात्पर्य है एवं विद्यादी संभार विद्यादिंहारसृत देहां प्रतिप्यम पूर्व देह पक्षी वृक्षातर प्रतिपद्यते अथवा आतिवाहिक शरीर कर्मफल जन्मदेश नियते। इस प्रकार विद्या के भार से लदा हुआ देहांतर को प्राप्त करने वाला जीव पूर्व देह को छोड़कर वृक्ष से दूसरे वृक्ष को जाने वाले पक्षी के समान अन्य देह को प्राप्त करता है अथवा एक दूसरे आतिवाहिक देह से कर्म फल के उदि को ले जाया जाता है पिंचात्रस्थ सेव सर्वगता नाम कारण वृत्ति लाभोती आहोक्ष रस्थ से सकुचिता कर्णन प्रदीप भिन्नघटप्रदीप सर्वतो व्याप्य पुनर्देहांभ सकोचमुगछति किनो वैश्विकसम इव दहांभ प्रति ग किंवा तो इति शंका क्या उसे यहाँ स्थित रहते हुए सर्वगत इंद्रियों की वृत्ति प्राप्त हो जाती है अथवा शरीरस्थ जीव की संकुचित इंद्रियां मरने पर फटे हुए घड़े के प्रकाश के समान सर्वत्र व्याप्त होकर देशांतर का आरंभ होने पर पुनः संकोच को प्राप्त हो जाती है अथवा वैशेक सिद्धांत वालों के मतानुसार केवल मन ही देहांतर के देश में जाता है किंवा वेदांत सिद्धांत के अनुसार कल्पनांतर ही देहांतर की प्राप्ति है उच्चते सर्व एव समाह उच्यते एक सामे ना तावत् सर्वात्मकावना सर्वात्मक तावत सर्वात्म प्राण तेसाम आध्यात्मका भौतिक प्राणीकर्मजान भावना अत तद्दात स्वभावतः सर्वगतानाम् अनंता अभी प्राण कर्म जानवासना देहांतरारंभवशा प्राण्ति सकुचतिकसती चथा चो सलूषिकमो नागन सम एस्त्रिर्लोक समूल सर्वेण् तथा चेदम वचनमुकूल स यो हितानुपास्ते इत्यादि तम यथा यथो पास समाधान बतलाते हैं वे ये सभी समान और सभी अनंत है इस श्रुति के अनुसार तथा सर्वात्मक प्राण के आश्रित होने से इंद्रियां तो सर्वात्मक ही है उनका आध्यात्मिक और आधिभौतिक परिच्छेद प्राणियों के कर्म ज्ञान और भावना के कारण है अतः उनके अधीन होने के कारण स्वभावतः सर्वगत और अनंत होने पर भी भोगता प्राणों के कर्म ज्ञान और वासना के अनुसार ही देहांतर के आरंभ व प्राणों की वृत्ति का संकोच या विकास होता है ऐसा ही कहा भी है यह प्राण चीटी के प्रमाण का है मच्छर के समान है हाथी के बराबर है इन तीनों लोकों के समान है और इस सब के समान है इसी प्रकार जो भी इन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 देहांतन में जोक का दृष्टान तद था तृण जलायु काृणस्याम ग्य क्रम मक्रम्याम उपसंहतेमेद शरीर निहत्या विद्या ग्यक्र क्रम्यामापस मुपसंहति वह दृष्टांत जिस प्रकार जो एक त्रिन के अंत में पहुंचकर दूसरे त्रिन रूप आश्रय को पकड़कर अपने को लेती है, इसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर को मार कर अविद्या अचेतना को प्राप्त कर दूसरे आधार का आश्रय ले अपना उपसंहार कर लेता है तेहान्तर संचार इदम निदर्शनम प्रकरेण तीर्ण जलायु का तृण जलुका ग प्राप्त अन्त तृणातर आक्रम आक्रम्यत इत्यामक्रम्मा क्रम्याश्रि् आत्मा आत्मन पूर्वावय उपसंहतेयवस्थलेमे अयमात्मा प्रकृतः संसारिद शरीर पूर्वो पातम निहत्य स्वप्न प्रतिपीतरव पातवा अविद्या गमी अचेतन स्वात्मोपस अन्माक्रम तेनातरूका शरीर गृहत्वा प्रसारितया वासनया आत्मा उपसंहरतीरात्म देहांतर मारवते स्वप्न देहांतरस्थ इव शरीरा आरभ्य मारे देहे में स्थावरे में उस देहांतर संचरण में यह उदाहरण है यथा जिस प्रकार तीर्ण जलु का घास पर चलने वाली जोक तीर्ण के अंत अंतिम भाग पर पहुंचकर दूसरे तृण रूप आक्रम का जो आक्रांत किया जाए उसे आक्रम कहते हैं उस आक्रम यानि आधार का आश्रय ले अपने को अर्थात अपने पूर्वावैभव को पिछले अवयव के स्थान में सकोड़ लेती है उसी प्रकार यह संसारी आत्मा जिसका यहाँ प्रकरण है इस अपने पूर्व प्राप्त शरीर को मार कर स्वप्न प्राप्ति की इच्छा वालों के समान गिराकर इसे अविद्या को प्राप्त कराकर अर्थात अपने आत्मा के उपसंहार द्वारा अचेतन कर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 या स्थावर देह में आत्म भाव लेता है तत्रचा कर्म लब्ध त्र कर्मवशा कर्णा लघन्य कुशमृत्ति शरीर आरभ्यते तरणव्यूहक्ष वागा्रहायाग्न आदिदेवता देहांतरारंभ विधि वही कर्मवश इंद्रिया भी वृत्ति युक्त होकर संगठित हो जाती है और कुछ मृत्तिका स्थानीय बाह्य शरीर का भी आरंभ हो जाता है फिर उसी में इंद्रिय व्यूह की अपेक्षा से भागादि इंद्रियों का उपकार करने के लिए अग्नि आदि देवता आश्रय ले लेते हैं यही देहांतर के आरंभ की विधि है